संकल्पो संकल्पो विविध विचार वीश नहंगूतगण्यगणस्तुम चाख्यगणस्तुक्षण सोया अच्छा हाँ। रिजी बोलिए हम हम को वही है है ये याद अच्छा, ये कैसे यही जी बोलिए ज्ञानेना संकल्पो विविध कर्ता विचार ये चतुर्दश श्लोक में कहाँ तक हुआ था अच्छा तार्किादय मनंते यहाँ तक हुआ ठीक है अभी विचार चल रहा कि द्वादश श्लोक में आया था को हम वे कर्ता से विद्यते अहम कह इदम कथम जातम इदम अर्थात जगत।, जगत ये जगत किससे उत्पन्न मतलब कैसे उत्पन्न हुआ किसने बनाया कर्ता कौन है और इसका उपादान की है ना कि महिमा में एक श्लोक न किम इंकाय किम उपादान सृजते तो ये सब जो ये बात है तो कहते है को हम इसका विचार त्रयोदश श्लोक में हो गया तो आगे है कथम इदम जातम इदम ये जगत कैसे जात हुआ इसमें अन्य अन्य दर्शन का सब अन्य अन्य मत है प्रथम तो है तार्कि लो, ये लोग कहते हैं कि पृथ्वी व्याधि ये सब परमाणु है तो परमाणु सब मिलकर के दियोणु को त्रिवणु को होकर के जगत बन गया इति तार्कि दैव मन्यंत्य और मीमांसा को लोग कर्मणो जायंत इति इस प्रकार के अर्थात ये जगत जो बन रहा है ये कर्म से कर्म करेंगे यज्ञादि कर्म करेंगे उसे अदृष्ट होगा अदृष्ट के अनुसार पूरा जगत बनेगा हम लोगों का अदृष्ट से सूर्य भी बनेगा इसी प्रकार समुद्र भी बनेगा धरती बनेगी सब इसी प्रकार की अदृष्ट से होगा अदृष्ट कहा से आएगा कहते हैं कर्म से तो कर्मणो जा विभक्ति हो जाएगी पंच कर्म से जायन्ते जायन्ते में यकार किस सूत्र से आया दिवा और जा धातु क्या है तो जा कैसे होगा ज्ञान जा, जनूर जा ठीक है तो, तो कर्म कर्म करेगा अदृष्ट अदृष्ट से बनता रहेगा कोई न जगत ही नहीं कैसे करेगा जगत उनके मत में जगत तो नित्य है ना उन सृष्टि तो प्रलय नहीं मानते मीमांस मतलब तो ये जो परिवर्तित तो जगत कैसे हो रहा है उनका मत में नहीं एक लोग तो प्रलय मानेंगे मीमांसा के लोग प्रलय ही नहीं मानेंगे मतलब तो ये जगत में परिवर्तन होता है ये टूट गया ये बन गया फिर अभी ये सूर्य है वो कुछ दिन के बाद नहीं रहेगा दूसरा कोई आ जाएगा ये पृथ्वी नहीं रहेगा इस प्रकार तो कथम इदम जातम अच्छा तो यहाँ उनका मत में जातम अर्थात तो जो परिवर्तन ये लेना पड़ेगा क्योंकि उनका मत में तो नित्य प्रलय है नहीं मतलब प्रलय है नहीं उनका तो इसलिए जातम का अर्थ जो परिवर्तन हो रहा है ये लेना होगा प्रधान देव इति संख्या मीमांसा का मुख्यमत में वो लोग मानते नहीं अगर भी कहना होगा कि प्रलय हो गया ये दूसरा सृष्टि कैसे होगी क्योंकि सभी लोग मानेंगे कि जगत अनादि है सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय चलता है पूर्वकल्प में जीवत है कर्म किए थे उनका कर्म में वेदांत भी वही कहते हैं ना ईश्वर जगत सृष्टि करेंगे किन्तु तो कैसे करेंगे निमित्त तो क्या होगा ईश्वर तो करता होगा तो कहते हैं कि जीवों का जो कर्म है उसी के अनुसार उनको फल मिलेगा तो ये फल मिलने का उपयोग ही ये जगत को बनाएंगे तो सभी को उनको अगर किरण चाहिए तो कहें सूर्य को बनाएंगे तो इसी प्रकार के अर्थात जीवों का कर्म के आधार पर जगत बन जाएगा इतना अंतर है वेदांति लोग कहेंगे जीव का जीवों का कर्म के आधार पर ईश्वर बनाएंगे वो लोग कहेंगे कि जीवों का कर्म के आधार पर यह स्वयं बन जाएगा ये ईश्वर का क्या आवश्यक है इतना अंतर आएगा किंतु मीमांस का मुख्य मत में कहेंगे ये सृष्टि प्रलय है नहीं वो तो नित्य है ऐसा ही रहता है अच्छा सांख्य लोग कहेंगे प्रधाना देव जैसे वेदांति लोग माया कहते हैं ऐसे सांख्य लोग प्रधान कहते है तो ये प्रधान त्रिगुणात्मिका है सत्व रज तम तीन गुण वाला है जब साम्य अवस्था आ जाएगा तीनों गुण बराबर हो जाएंगे प्रलय हो जाएगा फिर विषम अवस्था होगा तब सृष्टि होना आरंभ हो जाएगा ये कहेंगे सांख्य लो तो प्रधान से ये जगत बन जाता है जा, किंतु सांख्य और वेदांत में अंतर है वेदांत भी कहेगा माया से जगत बनता है किंतु सांख्य का ये जो प्रधान है वो नित्य है स्वतंत्र है पुरुष का अधीन नहीं है और वेदांत में जो माया है वो ब्रह्म में आश्रित है और वो नित्य नहीं नित्य नहीं है यथा ज्ञान होने से इसका नाश भी हो जाएगा सांख्य और वेदांत में मूल प्रकृति वो लोग कहेंगे वेदांत भी कहेंगे वो लोग प्रधान कहेंगे वेदांति माया कहेंगे शब्द खाली आगे पीछे हुआ किंतु धर्म इतना, इतना अंतर नित्य कहेंगे पुरुष में आश्रित नहीं है वेदांत कहेगा नित्य नहीं है ज्ञान होने से नाश होगा और ब्रह्म में आश्रित इतने भेद है तदेतद तो निराकुव आह इसको निराकरण करते हुए कहते हैं अज्ञान प्रभव सर्व अज्ञान प्रभाव में क्या समास कहे थे बहु तो अज्ञान प्रभव प्रभाव का अर्थ उत्पत्ति उत्पत्तिण प्रभाव शब्द का अर्थ उत्पत्ति उत्पत्तिण तो अज्ञान ही उत्पत्ति कारण है जिसका अज्ञान प्रभव य तो वो जगत हो गया अज्ञान प्रभव सर्व श्लोक में सर्व सर्व जगत इदम नामत्मक अज्ञान प्रभव अज्ञानात् पूर्वोक्त स्वस्वस्फुरण प्रभवति तो सर्व जगत इदम सब समान अधिकरण हो गया उसके लिए आगे कहते हैं नाम रूपात्मक नाम रूपात्मक जैसे घट मृदात्मक तो अर्थात यही उसका वास्तविक स्वरूप है इसी प्रकार के जगत का वास्तविक स्वरूप क्या हो गया नाम रूप इसमें समास कैसे कहेंगे नाम तो अभी ये हो गया उसका मूल अर्थात तो पंजरा हड्डी हो गया नाम रूप आत्मा यश अभी विभक्ति वचन सब ठीक करना है थोड़ा मांगस थोड़ा जो उसके ऊपर चमड़ी लगाना है अभी हाँ पहले दोन करेंगे क्या कहेंगे नाम ये होता है नामन तो प्राथिपति को में चलेगा ना क्या हो जाएगा नामन क्या हो जाएगा नाम न लोप प्रातिपतिकला गया वह सर्वनाम स्थान है चाहे सम्बुद्ध दीर्घ हो जाएगा क्यों नहीं होगा सर्वनाम स्थान नहीं है नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान करने वाला सूत्र क्या है सी सर्वनाम स्थान सी कहाँ होता है सूत्र वो तो सर्वनाम स्थान कर दिया सी कहाँ से आएगा किस सूत्र से जसो हो सी तो जस और सी सस को सी होगा सी ही सर्वनाम स्थान हुआ इसलिए सुवनाम स्थान हो जाएगा नहीं, नहीं होगा तो वहां सर्वनाम स्थान है दिर्गो हो जाएगा नहीं, नहीं होगा तो नामन उसका सु में क्या रूप बन जाएगा नाम, नाम।, नाम। खाली नौकार नौ लोको प्रतिमा दिखात से हो जाएगा हो गया नाम आगे है रूपम रूपम नपुंसक करेंगे चलता है अभी दोनों में द्वंद्व समास करेंगे क्या द्वंद्व समास करेंगे नामच विभक्ति लगाएंगे अब चमड़ी और मतलब ये मांस लगाना है न हड्डी तो हो गया अभी नाम च रूपम ची नाम, नाम रूपे क्या समास किए इतर इतर द्वंद्व तो यहाँ समाह नहीं किए समाह द्वंद्व वहाँ करेंगे जब हम ये दोनों का विशेषता दिखाना नहीं चाहते हैं कोई कहेगा रामस् लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मण ओ क्यों कहना चाहते हैं राम जी आगे चलने वाले हैं बड़े भाई हैं लक्ष्मण पीछे चलने वाले हैं छोटे भाई है रामजी का ऐसे स्वभाव है लक्ष्मण का ऐसे स्वभाव जब हम भेद दोनों का कहना चाहेंगे तब इतर इतरो ध्वंदो करेंगे जब कहेंगे कि ये तो सब दशरथ का ही पुत्र है अर्थात हम उनमें और कोई विशेषता दिखाना नहीं चाहते है तो नहीं चाहेंगे तो फिर वहां कहेंगे आप समार ध्वध कर दिया मतलब समाहार करना चाहते हैं बस ये दोनों का समाह इस प्रकार के कह देंगे वहां समाहार में महत्व है दो हो गए बस तो वहाँ समाहारोह में महत्व है समाहर तो एक हो गया इसका समाहार का जो घटक है दो अलग अलग हो गए उनका कोई विशेषता हमारा बुद्धि में है ही नहीं बस ये तो दशहरा पुत्रों का समाहारो बस इतना हो गया तो वहां फिर हम समाह करेंगे तो कहाँ इतर होगा कहाँ समाह होगा ये विचार करना है यहाँ नाम और रूप ये दोनों को हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं नाम नाम शब्द रूप अर्थ तो अलग अलग दिखाना चाहते हैं ये दोनों जगत का स्वरूप है तो नाम च रूपम ची नाम रूपे आगे वचन सब सीधा करना है ना नाम रूपे स्वरूप है नाम रूपे आत्मानौ। आत्मानौ। आत्मानौ। क्योंकि दो है यहाँ नाम रूपे आत्मान कश्य जगत तो हो गया नाम नाम रूपात्मक नपुंसक है नाम रूपात्मक आगे दिया अज्ञान प्रभवं तो इसमें क्या कहेंगे प्रभव में भू धातु से रप। रप। तो अप होने से घय जवनता पुंगसी घय अच अप अपंगलिंग में चलेंगे तो ये अप्रत्यय अप हुआ तो पुंगलिंग चलेगा तो अज्ञानम प्रभवो, प्रभवो यश तो क्या समस्त पद हो जाएगा अज्ञान प्रभव अन्य पदार्थ तो कौन है जगत जगत नपुंस का लिंग है इसलिए अज्ञान प्रभवम ये हो गया अज्ञान प्रभवम हो गया जगत इस जगत किससे उत्पन्न हुआ प्रें. अज्ञानात तो कहते हैं अज्ञान है प्रभव अज्ञानात आगे कहते हैं अज्ञान से ही प्रभवती आगे अंतिम है प्रभवती अज्ञानात प्रभवती तो अज्ञानात प्रभवती अज्ञान अज्ञाना अज्ञाना क्या है कहते हैं पूर्वोक्त स्वस्वरूप अस्फूरणाथ पूर्वोक्त पूर्व में कह दिया गया था अज्ञान क्या है कहते हैं स्वस्वरूप का स्फुर नहीं होना स्वस्वरूप हम वास्तव क्या है इसका अगर हमको ज्ञान हो जाएगा फिर अज्ञान रहेगा नहीं रहेगा कहते हैं स्वस्वरूप कैसे कहेंगे स्व स्वरूप आगे तस् अस्फूरण स्वस्वरूप तस्वस्फूरण यहाँ स्वस्वरूप में ष्ठी कह देते हैं जैसा कहा जाएगा कि राम से हस्तम तो वहाँ जो राम है वही हस्त है क्या नहीं, नहीं है तो वहां अवैध षष्ठी कहेंगे यहाँ ऐसे स्वस्वरूपम स्वस्व स्वरूप तो स्व अलग है स्वरूप अलग होगा नहीं, नहीं होगा तो यहाँ स्वस्वरूप में फिर ष्ठी कैसे कहते हैं इसको कहते हैं कि अभैध षष्ठी जैसे राहु हो राहू का सिर राहू का सिर ना जो सिर भाग है उसी को ही राहू कहते हैं सिरो भाग को ही राहु कहते हैं, तो वास्तविक वहा भेद नहीं है उसको कहते हैं अभेदी इसी प्रकार की स्वस्वरूप यहाँ भी स्वस्थ स्वरूप क्योंकि समाज तो ष्टी कहना पड़ेगा तो वहाँ अभेदी कह जाते कर्मधारा है तो कहते कर्मधा है कहते हैं, तो कहते है स्वस्वरूप का अस्फुर जगत अज्ञात शो स्वस्वरूप प्रभोवती प्रभोवती का कर्ता कौन हो गया जगत ज़गत। जगत ही प्रभव अगर स्वरूप ज्ञान चल रहा है फिर जगत कहा से आएगा तो कहेगा कुछ है नहीं खाली ऐसे मन चलता है तो दिखता है अज्ञान किसका न उपादान कारण मतलब प्रभव का प्रभव हो गया है न प्रभवती है यहाँ प्रभवती ये तिंगत है और एक कर्तवाची प्रयोग हुआ तो प्रभवती जैसे गछती गह कहते गच्छति राम ये कर्ता को कह दिए कहते हैं कूत कस्मात् गति कह कह ग्रामात ग इसी प्रकार की जगत प्रभवती कस्मात प्रभवती तो अज्ञान पंचमी अर्थात यहाँ उपादान अर्थ में यहाँ उपादान अर्थात उपादानों को हम अपादान बना देते हैं जैसे कहें कि की मृद घटो जायते तो तब तंतु और मतलब तंतुभ्य पटो जायते तो जो उपादान है उसको हम अपादान बना देते हैं वास्तविक अपादान नहीं बनाते हैं यहाँ हेतु में पंचमी कहते हैं तंतु कारण है हेतु है हेतु से हेतु में भी पंचमी होता है अच्छा। आगे तथा तो विधम ये जो जगत कहा से उत्पन्न हुआ अज्ञान से तो अज्ञान अनिर्वचनीय अग्णा है ना निर्वचनीय हो जाएगा अनिर्वचनीय इसलिए कहते हैं जगत भी तथा तो विधम ये घट मिट्टी से बनेगा ये घट जो होगा मृद धर्म वाला होगा नहीं होगा नहीं। होगा इसलिए कहते तथा तो विधम तथा विधम था, तो था जगत रूपम जगत प्रकार विधम का अर्थ प्रकार तो ये जो जो जगत हो गया ये भी अज्ञान प्रकार अज्ञान से जगत बना तो अज्ञान जैसे होगा ये जगत भी ऐसे ही हो जाएगा ये भी अनिर्वचनीय होगा एतद् अतएविरोधीना ज्ञान स्वस्वरूपस्फुरण तम इव प्रकाशन प्रबिलीय निशेषली अतएव इसलिए एतद् तद विरोधि अर्थात तो तो अभी ये जगत कहाँ से बना अज्ञान से तो एत विरोधी ना इसका विरोधी के द्वारा इसका विरोधी किसका विरोधी अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान का विरोधी कौन ज्ञान।, ज्ञान कहते हैं एतद विरोधी ना ज्ञान है न समान अधिकरण है तो ज्ञान है न तो अज्ञान किसका था स्वरूप का स्वस्वरूप का अभी ज्ञान होगा किसका होगा स्वस्वरूप का इसको कहते हैं स्वस्वरूप स्फुरन जगत किसे हो गया था स्वस्वरूप अस्फुर आज। अभी जगत का लीन हो जाएगा स्वस्वरूप स्फुरन तम इव प्रकाशेन प्रबिलियत तम इव प्रकाशेन अभी यहाँ प्रबिलियत तम इव प्रकाशन अभी इसमें हट रहा है कौन और हटा रहा है कौन तमा, तमा रहा है। हट रहा है प्रकाश हटा रहा है तो अभी आगे दे दिया प्रबिलियते कौन प्रबिलियतेम तो, तो तमह प्रकाश के द्वारा प्रबिलियते ये हो गया दृष्टान्त तो, तम इब कह करके दृष्टांत कह दिया इसी प्रकार के दार्ष्टान्तिक में कौन किसी के द्वारा लीन हो जाएगा ज्ञान से ज्ञान लीन हो जाएगा अज्ञान लीन होने से अज्ञान किसका कारण था जगत का, जगत का। जब अज्ञान चला जाएगा तो फिर अज्ञान का कार्य जगत ये भी लीन हो जाएगा थोड़ा बच जाएगा तो कहते नहीं बचेगा निश्चय से लीनम भगवती किन्तु ये ज्ञानी लोग व्यवहार करते हैं दिखता है कहते तो जिसको दिखता है उसका लीन नहीं हुआ कहेंगे जिसको लीन हो गया उसको दिखेगा नहीं कहेंगे तो निशेषलीनमती निशेषलीनमती भवती, भवती का कर्ता कौन होगा जगत जगत निशेषलीनम निशेषलीन न क्या है ना वास्तविक ये जो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति ये ज्ञानी का दृष्टि से ना अज्ञानी का दृष्टि से तो उसलिए कहेंगे कि हाँ ठीक है तो फिर विधेयक निश्चय से क्योंकि निश्चय बिल जब विधेयक मुक्ति होगा क्योंकि जीवन मुक्ति अवस्था में ज्ञानी तो रोटी भी खा रहा है ये भी कर रहा है सब कर रहे हैं तो इसलिए अज्ञानी का दृष्टि से कहा जाएगा विधेयक मुक्ति को अच्छा ये द्वितीय प्रश्न का उत्तर हो गया को हम और कथम जातम आगे तृतीय प्रश्न क्या था कोवे वही कर्ता अः कौ वै कर्ता निर्णयम आह अभी कहते हैं तो ये अभी चतुर्दशोक में इसका निर्णय देते हैं तो चतुर्दशोक है अभी कौ वै विद्यते से संकल्प विविधकर्ता विविधा ना न विविधकर्ता एक संकल्पो ऐसा प्रथमांत है संकल्पो विविध है कर्ता विसर्ग है विविध संकल्पो हाँ। विविध कर्ता तो ये संकल्प ही ये जगत को बनाने वाला है किसी का संकल्प होगा पत्थरों का ना जीवों का जीवों।, जीवों का जीवों का संकल्प का समाहार ईश्वर में आएगा सृष्टि का समय सभी जीवों को ये चाहिए वो चाहिए ये करूंगा ये करूंगा ये सब प्रलय व्यवस्था में सब शांत हो गया इसी को लेकर के ईश्वर में संकल्प उठेगा जब सृष्टि का आरंभ होगा तो फिर उसी मुताबिक जगत बनाएगा संकल्प कैसे कहते हैं टीका में विविधो विविधो अर्थात तो नाना प्रकार प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय होता है संकल्प ये संख्या या विधार्थ विध अर्थ में अर्थात तो प्रकार अर्थ में नाना प्रकार हा संकल्प सकल क्या इद करिष्यामि इत्यादि लक्षणों परिणाम इद करिष्यामि इस प्रकार के जो अंतकरण का परिणाम है यह कारण अनुकूल व्यापारवान करता ये जो अंतकरण परिणाम एकदम करीश्यामी नयायिका का भाषा में इसको प्रयत्न कहते हैं वो लोग एक कृति वो इसी प्रकार की चीज है इच्छा हो गया आगे कह गया एकदम करिस्यामी ये अर्थात प्रयत्न आगे फिर शरीर से करने लगेगा ये संकल्प वेदांतियों का मत मतलब में शास्त्र में कहेंगे संकल्प अर्थात तो शोभन बुद्धि हो जाना ये अच्छा है जिससे आगे काम होगा इस प्रकार के कहेंगे संकल्प इदम करीस्यामी इत्यादि लक्षणों अंतकरण परिणाम ये अंतःकरण का परिणाम है काम संकल्पो भी चिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति रि बीर धारण्य को कारण अनुकूल व्यापार वन करता कारण के अनुकूल व्यापारवान मान लीजिए कारण है मिट्टी उसी के अनुकूल व्यापार करेगा तब तो करता कहा जाएगा नहीं तो कारण है मिट्टी और व्यापार करने चलेगा तंतु और बेमो इत्यादि लेकर के बेमो तंतु समझते ना वो जो पटो बनाने वाला तभी तो मिट्टी लेकर के पटो बनाने वाला को जो पदार्थ को व्यवहार करेगा उसको करता कहा जाएगा तो इसलिए कहते हैं कारण अनुकूल व्यापारवान हाथ में अगर तंतु है तो वो दंड चक्र को लेगा क्या नहीं लेगा तो इसी प्रकार के कारण के अनुकूल जो व्यापार करेगा उसको करता कहा जाएगा नहीं तो तंतु है और तंटा चक्र ले लेगा वो तो पागल कर देगा इसलिए कहते हैं कारण व्यापार ये ये जो थिश्च्थी थिश्च्थी। ये कह रहे वास्तविक जीव सृष्टि ही कर रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ना ना आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं क्या ना ये अगर ईश्वर सृष्टि नहीं कहेंगे तो फिर जो आया था कि कर्ता अश्य कश्य जगत है इसलिए ईश्वर सृष्टि लेना पड़ेगा तो किंतु फिर आगे जीव सृष्टि भी तो एक सृष्टि है, है जीव भी बनाता है दृष्टि से लेने से है किन्तु मुख्य यहाँ ईश्वर सृष्टि कहा जाएगा जीवों का जो सो संकल्प है जिसको लेकर के वो सब लीन हो गए थे प्रलय काल में अब उसको लेकर के ईश्वर करता है हाँ वही कर्म अर्थात तो जीव जब सो लीन हुए तो उनका अंदर में संकल्प भी कुछ रहना है ये करना है ये करना है जैसे हम आज सो गए मन में विचार करके ये करेंगे तब तो अभी उसी का मुताबिक आगे करेगा तो उसी का मुताबिक अर्थात तो उनका संकल्प के अनुसार ना वह कर्म आएगा जीवों का जो कर्म उसी के अनुसार ईश्वर का संकल्प जीवों का संकल्प वास्तविक विविध नाना प्रकार संकल्प इदम करमी इत्यादि लक्षणों अंतकरण परिणाम कह दिया ना अंतकरण परिणाम अर्थात ये दोनों को अर्थात जोड़ करके कह दिया अर्थात जीवों का संकल्प से ईश्वर जगत को बनाएगा इस प्रकार वास्तविक अन्यत्र कहा जाएगा जीवों का कर्म से जीवों का संकल्प से ईश्वर अगर बना देगा तो जीव संकल्प किया कि मेरे को ऐसा चाहिए और ईश्वर अगर उसी मुताबिक बना देगा तो ये तो केवल देवोलोक में ब्रह्म लोक में होगा मनुष्य लोक में नहीं होगा मेरे को ये चाहिए कि से ईश्वर लाकर के पहुंचा देंगे सामान ऐसा तो नहीं होगा तो अर्थात तो तो दोनों को और भेद नहीं किए इधर जीव का संकल्प से ये जगत बन जाता है इस प्रकार अर्थात तो, मीमांसा को भी तो नहीं मानेंगे मीमांसा को भी कहेंगे कर्म से जगत बनेगा वेदांति भी कहेंगे कर्म से जगत बनेगा तो यहाँ संकल्प का अर्थ इसलिए संकल्प का अर्थ एकदम करिष्य में हुई प्रयत्न को ही लेना पड़े प्रयत्न नहीं आगे क्रिया को लेना पड़ेगा तभी तो जाकर के पंक्ति घटेगा क्योंकि अंतर चाहिए भी अंतकरण परिणाम कहते हैं कि जिसका जैसा बताते जैसा चिंतन चल रहा है संकल्प है अगला जन्म अगला जन्म उसका ऐसे होगा तो वास्तविक क्या है ना आ, अच्छा उसको विचार में लेने से अर्थात तो मरने का पूर्व जन्म में मृत्यु समय में उसके अंदर में जो जो सब आसना आ जाएगा उसके अनुसार आगे उसका जन्म होगा यही जो जन्म हुआ ये सृष्टि तो ये सृष्टि हाँ वो सब संचित कर्म वास्तविक क्या है ना ये जो संकल्प उसका अंदर में उठता है वो सब उसका संचित कर्म से ही आता है इसलिए अंतिम कर्म में ही पहुंच जाएगा तो यहाँ जो संकल्प शब्द दिया तो अर्थात तो कर्म के आधार पर उसका जो भी संकल्प हो रहा है ले कोई भी उपासना कर्म दोनों आ जाएगा उपासना मानस कर्म तो ए, संकल्प यहाँ कहते हैं इदम करिस्यामी इत्यादि लक्षणों अंतकरण परिणाम यहाँ तो अंत परिणाम कहने से जो आ जाता है मन में जो विचार आ जाता है उसके अनुसार ठीक है संकल्प दे दिया मतलब कर्ता कर्म को लेकर के एक जीववाद एक जीववाद कहने से वही ईश्वर हुआ ईश्वर हिरण्य गर्भ हो गया ठीक है एक जीववाद लेकर के इसको कह सकते हैं अर्थात यहाँ अंतकरण अर्थात तो हिरण्य गर्भ समी समी को लेंगे तभी तो यह घट जाएगा क्योंकि हिरण्य गर्भ ही तो जगत बनाएगा तो इसलिए यहां अंत करण अर्थात हिरण्य गर्भ कहेंगे नाना प्रकार संकल्प हिरण्य गर्भ ही संकल्प करेगा ये बनाऊ वो बनाऊ वो बनाओ तो ठीक है एक जीव से ये समाधान हो जाएगा और शेषम पूर्वोक्तम जो चतुर्थ पाद था अयम अयम ईदृश स विचार विचार सुदृश तो सर्वत्र समान है ये चतुर्दशोक उच्चारण करेंगे संकल्पो अच्छा। आगे श्लोक के लिए अवतरण अवतारण देते हैं अथ आगे उपादान किम अस्ती कहा गया द्वादश श्लोक में उसके लिए कहते हैं अथ उपादान किमस्ति निर्णयम कि निर्णय आह अथ इति कि निर्णय उपादन कसं उप जगत उपादन क्या है इसका निर्णय भी देते हैं तुपाद नमेक सूक्ष्म सद्यय यथव मृदादीनाचारोयीदृश तुपन सूक्ष्म मृद घटादीना यथा यथाव मृद घटादीनात उपादन में एक सूक्ष्म सद अव्यय इसमें कहा गया एक तरह ईटिका में दिया देखिए अज्ञान संकल्पयर अज्ञान और संकल्प, संकल्पय क्या भी वचन है तो अर्थ अज्ञान और संकल्प, संकल्प यदुत यदुपाननम तभी एतोर अर्थात अज्ञान और संकल्प ये दोनों का यद उपादानम यहाँ उपादानम अर्थात परिणामी उपादान नहीं है जैसे घट का परिणामी उपादान हो गया मृत तो थोड़ा परिणाम होगा कहेंगे इसे, किंतु ऐसा ये दोनों का उपादान अज्ञान और संकल्प ये दोनों का उपादान कहते हैं एकम सूक्ष्म सद अव्यय सद सद अर्थात ब्रह्म अव्ययम अव्यम अर्थात व्यय नहीं, नहीं होता है विकार नहीं होता है सूक्ष्म है इंद्रिय ग्राह्य नहीं है एक है एक अर्थात भेद नहीं है उसमें Ukrainian. तो यह जो उपादान है यह उपादानों से अभी किसको लिया जा रहा है फिर ब्रह्मो को लिया जा रहा है तो ब्रह्मो वास्तविक किसी का उपादान होगा क्या Colorado. नहीं होगा इसलिए अर्थात ये विवर्त उपादान विवर्त उपादान अर्थात कुछ परिणत नहीं होकर के भी उपादान बन जाना है देंगे सर्प का उपादान रजू जैसा कह देते हैं, तो ये रजू कुछ हुआ नहीं रजू जैसे की ऐसा है रजू यहा उपादान कहा जाएगा तो इसी प्रकार की सूक्ष्म सद अव्ययम जैसा दृष्टान्त देती है दे यथा एवं मृद घटाधीन तो ये घटाधिका जैसे मृत मतलब यहाँ मृद घटाधीन वास्तविक के अन्यत्र कहेंगे परिणामी उपादान हो जाता है ये तो दे दे। क्योंकि यहाँ परिणामी उपादान और विवर्त तो उपादान इस प्रकार के विचार नहीं लाए हैं अगर वो विचार लाएंगे तो कहेंगे जगत का उपादान ब्रह्म ये तो विवर्त तो उपादान और घट कहेंगे ये तो परिणामी उपादान जगत का परिणामी उपादान होगा अज्ञान किंतु कहना अज्ञान प्रभव अज्ञानात तो जगत अज्ञान हो गया परिणामी उपादान अज्ञान का परिणाम हो गया जगत किन्तु ब्रह्म का परिणाम नहीं होता इसलिए ब्रह्म हो कहा जाएगा विवर्त उपादान अच्छा में तो तो तो अर्थात तो स्थिति ये जो टीका मेंशाय उपादान क्या हुआ है मिट्टी जिस समय में घट की उत्पत्ति होगी उस समय में मिट्टी में रहेगी घट रहेगा और जब अभी घट विद्यमान है तब तो कहा रहेगा और लीन होने पर भी मिट्टी में तो उत्पत्ति स्थिति नाशा कारणम तत् है सत सत का लक्षण क्या कहा गया इसमें तो तत्व में त्रिकाल त्रिकाला आवाद्ध्य। तीनों काल में जिसका वाध्य नहीं होगा कहते त्रय हो अबाध्यम काल त्रय अबाध्यम वेदांत तो में कौन है ब्रह्म और कोई और कोई नहीं है इसलिए कहते हैं ब्रह्म एव न अन्य बाकी सब तो कालत्र से अर्थात उनके अंदर काल में ही रहेंगे अतएव ज्ञान निवृत्त अज्ञान कार्य मिथ्याभूतमी जगत योद्जुसर्पावत संसार भय व्यवहारक्षमें भवेति भाव अतएव निवृत्त अधिष्ठान ज्ञान निवृत्तिया तृतीय अंत है प्रातिपति का क्या हो जाएगा निर्वृत्ति अधिष्ठान ज्ञान के निर्वृत्ति निर्वृत्ति निर्माण अधिष्ठान ज्ञान का निर्माण अधिष्ठान ज्ञान का निर्माण अर्थात ज्ञान हो न तो अधिष्ठान जगत का अधिष्ठान अधिष्ठान अर्थात जो विवर्त कारण कौन है जगत का विवर्त कारण ब्रह्म तो अधिष्ठान ज्ञान निर्भत्या निर्माण अर्थात होने पर उसके द्वारा अज्ञान कार्यत्वेन मिथ्याभूतम जगत ये अज्ञान कार्य अज्ञान का कार्य है जगत है तो अज्ञान का जो कार्य होगा वो सत्य होगा मिथ्या होगा मिथ्या मिथ्याभूतम जगत मिथ्याभूत मिथ्याभूत मिथ्या रूप होने पर भी तभी यावज ज्ञान ज्ञानोदय यावत जब तक ज्ञानोदयम समाज कैसे कहेंगे सूर्योदय क्या समाज कहेंगे अत तो ज्ञानोदय में क्या सोचना है फिर ज्ञानो से उदय यावत यावत अलग है यावत जब तक ज्ञान का उदय तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो ये अज्ञान निवृत्त हो जाएगा yes. नहीं होगा तो अज्ञान का कार्य जगत रहेगा कहते हैं रज्जु सर्पाधिवत जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं हो जाएगा सर्प रहेगा तो रज्जु yes. सर्पाधिवत संसार भय व्यवहार क्षम संसार संसार का जो भय अथवा तो संसार भय और व्यवहार तब व्यवहार क्षमम क्षम अर्थात समर्थ जब तक अज्ञान रहेगा तब तक संसार का भय अथवा संसार में भय और व्यवहार ये सब होगा नहीं होगा तो संसार भय व्यवहार क्षमम भवे कौन हो जाएगा संसार भय व्यवहार समर्थ किसे होगा ये अज्ञान।, अज्ञान तो ही यावत ज्ञान द्वयम अज्ञान ये सब करवाएगा य भाव अभी ब्रह्मण सत्वे हेतु ब्रह्म क्यों सत मतलब सत पदार्थ क्यों हो जाएगा उसके लिए कहें अव्ययम ते तो श्लोक में दिया एत एतोर यदुपादान एकम सूक्ष्म सदव्यय ते अव्ययम ब्रह्म है सत्य अर्थात त्रिकालावाद्य है क्यों अव्यय जिसका व्यय होगा विपरिणाम होगा अपक्षय होगा उसी का ही विनाश होगा और जिसका विपरिणाम नहीं है अपक्षय नहीं है उसका विनाश नहीं।, नहीं होगा भाव पदार्थ में छह विकार होते हैं, क्या क्या जायते हैं, अस्थि, अपक्षयते, अपक्षीय तो ये भाव विकार उसमें नहीं है भाव विकार नहीं है तो नित्य होगा अव्ययम अव्ययम अर्थात अपक्षय नहीं है तो विनाश नहीं होगा अने अने अर्थात अव्यय उगते न अव्य का क्या नहीं है अपक्षय नहीं है अपक्षय नहीं है कह देने से जन्मादि तूर्व निरस्ता अपक्षय नहीं है कह देने से जन्मादि भी नहीं है क्योंकि जिसका अपक्षय होगा जिसका अपक्षय होगा उसका जन्म भी रहेगा तो जिसका अपक्षय नहीं है उसका जन्मादि भी नहीं रहेगा अर्थात जायते अस्थि वर्धते विपरिणम ये कोई भी नहीं रहेगा और अगर ये पांचो अभी नहीं रहेंगे फिर और विनाश वो भी नहीं होगा अने का अर्थात अव्यय कथन है तो न अव्यय शब्द का अर्थ हो गया अपक्षय तो अपक्षय रहित अपक्षय रहित हो गया तो अने न अर्थात तो अव्यय कथन है नत तो पूर्वभूता अपक्ष भूता अभी जन्मादि विकारा निरस्ता नाश निरस्त नाश भी नहीं रहेगा विकार राहित हेतु क्यों ब्रह्म में आप कह दिए अव्य क्यों कह दिए अव्य होने से आप बाकी सारे विकार को भी निराकरण कर दिए तो यही अव्यय क्यों होगा ब्रह्म सदभाविकारहित्य हेतु एकम एकम अर्थात सजातियादि भेद शून्यम सजातियादि भेद नहीं है सजातीय आदि कहने से विजातीय स्वगत तीन वेद होते हैं वो पंचदशी का श्लोक थोड़ा याद कर लेंगे स्वगत भेद पत्र पुष्प फलादि भी वृक्षातरात सजातीयतीय शिला शिला ये श्लोक याद रखेंगे अच्छा। सजाती आदि भेद शून्यम तीन प्रकार की भेद होता है सजातीय विजातीय स्वगत सजातीय भेद एक वृक्ष दूसरा वृक्ष से भेद हो तो वृक्ष में क्या जाती रहेगी दूसरा वृक्ष में वृक्ष रहेगा समान जाति वाले हो गए तो होने पर भी एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से भिन्न है इसको कहेंगे सजातीय भेद और ये जो वृक्ष शिला से भेद है शिला पाषण पत्थर पाषाण में पाषाणत्व तो, वृक्ष में वृक्षत तो, हुआ तो बीजातीय भेद हो गया और वृक्ष में जो पत्र पुष्प फल ये सब वृक्ष के अंदर है नहीं है सब है किंतु वो भी सब परस्पर से भिन्न है, उनको कहा जाएगा स्वगत भेद अपने अंदर में होने वाला भेद तीन प्रकार के भेद होते हैं ये पंचोदशी कहे है उधर बता दिया है, होता है वो बता दिए उसको स्पष्ट कर तद ही न दृश्यते अभी जगत का कारण हो गया ब्रह्म ये क्यों नहीं दिखता है उसके लिए श्लोक में कह दिए गया अव्य क्यों हुआ एकम तो एकम हुआ तो दिखता क्यूँ नहीं कहते सूक्ष्मम अर्थात मनोबागा इंद्रिय अगोचरम मनोबागा इंद्रिय अगोचरम कितना पद है दो और घटाई घटक पद तीन है घटक पद अभी तीन नहीं है अभी उसको फाड़ेंगे तो देखेंगे कितने अभी और निकलेगा समस्त पद है समस्त पद कितना है एक ही है अभी देखिए उसका समास घटाई है तो क्या कहेंगे मनो मनोरक्ष बाक कौन सा लिंग होता है स्त्रीलिंग तो इसको औंग आप तो सी होगा तो है नहीं।, नहीं है नहीं होने से सी होगा नहीं होगा तो फिर अभी क्या हो जाएगा हो जाएगा औऊ है औ को अभी आप सी नहीं कर पाएंगे कोई उपाय नहीं है बाचू प्रतिपति का बाद आगे आदि आदि दिवचन करना पड़ेगा आदि तो हो गया मनोबाग आदि आगे पहले मनोबाग आदि इंद्रिया के साथ क्या करेंगे कर्मधारा मनोबाग आदि ये सब इंद्रिय है आगे तस्य अगोचरम अगोचरम अर्थात अविषय मनोवागा इंद्रिय हो गए ये इंद्रिय का अविषय इंद्रिय का अविषय अर्थात इंद्रिय जिसको ग्रहण नहीं कर पाएगा तो क्यों नहीं कर पाएगा तेम प्रभृति निमित्त जाति क्रियादी शून्य तर ये इंद्रिय उसी को ही ग्रहण करेंगे जहा कैसे अगोचर के साथ न इंद्रिय का अगोचरम इंद्रिय अगोचर है जिस ब्रह्म का नहीं ब्रह्म तो उनको सबको गोचर कर लेगा इंद्रिय का अगोचर नहीं जैसे कहते कि चक्षु का गोचर घट बनेगा और चक्षु का अगोचर आकाश बनेगा तो इस प्रकार इंद्रियों का अगोचर प्रवृत्ति निमित्त जाति क्रिया आदि शून्य ये सब इंद्रिय कार्य करेंगे अगर वहाँ प्रवृति निमित्त हो तो तो मनोभाग इत्यादि ये सब का प्रवृति निमित्त बाघ का प्रवृति निमित्त शब्द का प्रवृत्ति निमित्त चार कहा जाता है एक हो गया जाति इसको घटक क्यों कहेंगे हमको क्या दिखा घटक और इसको पाचक कहेंगे क्यों कहेंगे पाक क्रिया करता है तो क्रिया को लेकर के शब्द व्यवहार कर दे इसी प्रकार के और दो है प्रवृति निमित्त संबंध और गुण इसको नील कहेंगे उसको पीत कहेंगे उसका रक्त कहेंगे क्यों कहते हैं गुण है और संबंध इसको पिता कहेंगे उसको पुत्र कहेंगे इसको माता कहेंगे क्यों कहेंगे कहें संबंध तो ये प्रवृति निमित्त जाति क्रिया गुण सम्बंध ये सब शून्य है नहीं है ब्रह्म में इसलिए मनोभाग इत्यादि इसको विषय नहीं कर पाएंगे ब्रह्मण उपादानव दृष्टान्त माह ब्रह्मण उपादानत्व कश्य उपादान जगता। तो हा जगत तो ब्राह्मण जगत उपादानत्वे देखिए इस प्रकार के वाक्य मिलेगा ब्रह्मण जगत उपादान में क्या व्यक्ति जगत में ब्रह्मण में षठी जगत हमें षठी और आगे उपादानत्वम अभी जगत षष्ठी का किसके साथ अन्वय होगा जगत उपादानम् जगत का उपादानत्व के साथ नहीं जाएगा जगत उपादानम् जगत का उपादान कह देंगे तो अभी ये उपादान ये किसमें आएगा ब्रह्मत्व में ब्रह्मण हो उपादान तगत होगा क्या नहीं है क्योंकि अगर सष्टी हटाएंगे तो तो हटाना पड़ेगा तो ब्रह्म उपादान तो इसी प्रकार की अगर हम जगत हो उपादान तो कह देंगे फिर जगत उपादान इस प्रकार की हो जाए कि तो ऐसा नहीं जगत हो उपादानम तो षी ऐसा दोनों कहीं कहीं मिलेंगे वहाँ इस प्रकार की सब घटाना है ब्रह्मण उपादान तो दृष्टान्तम आह यथे मृद घटादी न उपादान यथा नहीं विवर्त तो उपादान हाँ ये अर्थात तो वहाँ ये विचार को अलग नहीं लिए हैं दृष्टान्त में परिणामी उपादान दे दिया और दृष्टांत में ब्रह्म तो उपादान है यहाँ इस प्रकार के विचार नहीं लाए क्या थोड़ा प्रारंभिक ग्रंथों से उस विचार नहीं दिखाए हैं यथे मृत घटादीना उपादान तथा तो एवं प्रकार भेद नाम मात्र सूचित तो कार्य कारण भेद ये केवल नाम मत्र मृत्ति सत्यम कहते हैं विकार नाम कार्य कारण इस प्रकार जो भेद करते हैं ये सब मिथ्या है अर्थात वास्तव ऐसा नहीं है मिट्टी है घट है तो घट क्या है और तो मिट्टी है तो कहेंगे मिट्टी में आप पानी लाइये तो नहीं ला पाएंगे इसमें कुछ अधिक होता है ना तो कहेंगे और अर्थक्रिया कार्य तो कुछ प्रयोजन अधिक सिद्ध कर दिया इसी प्रकार इसलिए आप एक अलग नाम कह दिए अर्थात खाली आप व्यवहार करने के लिए घट में जल लाइए एक व्यवहार करने के लिए आप घट कह दिए तो क्योंकि मिट्टी में जल ये व्यवहार नहीं कर पाएंगे इसलिए व्यवहार के लिए केवल ये कह दिया गया बाकी तो अर्थात तो व्यवहार में महत्व तो नहीं है तो सब कारण ही रूप है कार्य कारण भेद हाँ समाज कैसे कहेंगे कार्या, कार्या, कार्या, कार्या, कार्या, कार्या, कार्या, कार्या, ना पहले सब क्या अभिभक्ति होंगे ना क्या चलेंगे क्या कहेंगे इति कार्य कारणे आगे, कार्ण, कार्ण, कार्ण, आगे। अभी दो होंगे तो भेद कार्य कारण का जो भेद है ये नामो से कहने के लिए इति सूचितम ठीक है पंचदश श्लोक उच्चारण करेंगे पूर्ण नियम सूक्ष्म सद व्यय जीना सोयमीद ओ पूर्णमद गच्छते पूर्णमादाय पूर्णमेवा शंकरण शंकरचार्यवं बातरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत ईश्वर मूर्ति विभागि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ आज